देवी भागवत नवम स्कंध भगवती श्री राधा तथा श्री दुर्गा के मंत्र पूजा विधान का वर्णन नारद जी ने कहा प्रभु मूल प्रकृति आराध्या देवियों के संपूर्ण यथार्थ उपाख्यान सुन चुका जिनके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है अब मैं भगवती श्री राधा और दुर्गा के वेद गोप्य रहस्य तथा उनके मंत्र के अनुष्ठान का प्रयोग जो श्रुति में वर्णित है चाहता हूं। आपने इन दोनों महान देवियों की की महिमा भी वर्णन है भला कौन ऐसा पुरुष है जो इनकी महिमा सुनकर गदगद न हो जाए जिनके अंश से यह सारा जगत विद्यमान है जो चराचर जगत पर शासन करती है तथा जिनकी भक्ति से मानव सहज ही किार्थ हो जाता है उन भगवती श्री राधा और दुर्गा के विधान मंत्र और अनुष्ठान की पूजा का प्रकार बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद सुनो यह वेद वर्णित रहस्य तुम्हें बताता हूँ यह सर्वोत्तम एवं सार रहस्य जिस किसी के सम्मुख नहीं करना चाहिए इस रहस्य को सुनकर दूसरों से कहना उचित नहीं है क्योंकि यह अत्यंत गुह्य रहस्य है मूल प्रकृति स्वरूपनी भगवती भुवनेश्वरी के सकाश से जगत की उत्पत्ति के समय दो शक्तियां प्रकट हुई राधा श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्री दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री यही दोनों देवियां संपूर्ण जगत को नियंत्रण में रखती और प्रेरणा प्रदान करती हैं विराट आदि चराचर से ही सम्पूर्ण जगत इन्हीं अधीन है अतः इन भगवती श्री राधा और दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए निरंतर उनकी उपासना करनी चाहिए नारद पहले मैं श्री राधा का मंत्र बतलाता हूँ तुम भक्तिपूर्वक सुनो इस श्रेष्ठ मंत्र का ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने सदा सेवन किया है श्री राधा इस शब्द के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे वन जाया अर्थात स्वाहा शब्द जोड़ देना चाहिए श्री राधा जय स्वाहा यह भगवती श्री राधा का थल अक्षर मंत्र धर्म और अर्थ का प्रकाशक है इसी के आदि में माया बीच हिम का प्रयोग करें तो यह भगवती श्री राधा वांछा चिंतामणि मंत्र कहा जाता है मंत्र इस प्रकार है हिम श्री राधा जय स्वाहा असंख्य मुख और जिहवा वाले भी इस मंत्र के महात्मा का वर्णन नहीं कर सकते सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूर्वक इस मंत्र का जप किया था उस समय भगवान गोलोक में थे रास का प्रारंभ था मूल प्रकृति श्री राधा देवी के आदेश से इस मंत्र के जब से भगवान की प्रवृत्ति हुई थी फिर भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु को विष्णु ने विराट ब्रह्म को और ब्रह्मा ने धर्मदेव को और धर्मदेव ने मुझे इसका उद्देश्य किया इस प्रकार परम्परा चली आई मैं निरंतर इस मंत्र का जप करता हूँ इससे से ऋषि मेरा सम्मान करते हैं ब्रह्मा जी संपूर्ण देवता नित्य प्रसन्न होकर इन भगवती राधा का ध्यान करते हैं क्योंकि यदि श्री राधा की पूजा न की जाए तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनिधिकारी समझ जाता है समझा जाता है इसलिए संपूर्ण विष्णु भक्तों को चाहिए कि भगवती श्री राधा की उपासना अवश्य करे ये देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री है अतः भगवान इनके अधीन रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के राज की ये नित्य स्वामिनी हैं। इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहर सकते संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने के कारण इन देवी का नाम श्री राधा हुआ है यहाँ जितने मंत्र उद्धृत हैं उनमें यह जो श्री राधा का मंत्र है इसका ऋषि मैं नारायण हूँ गायत्री छंद है श्री राधा इस मंत्र की देवता है तारा बीज और शक्ति बीज को इनकी शक्ति कहा गया है